और तुम्हें झुटलाने वाले जो ऐशो-इशरत के मालिक बने हुए हैं उनका मामला मुझ पर छोड़ दो और उन्हें थोड़े दिन और मोहलत दो